नारायण नारायण आठ अप्रैल आज का विषय निशंक होकर नाम स्मरण करें नाम स्मरण करने के लिए कहा जाता है तो लोग बहाने बनाते हैं किंतु वस्तुतः नाम स्मरण करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती कोई काम करते समय अकारण कुछ विचार मन में आते ही रहते हैं न वैसे ही नाम स्मरण करते समय विचार आए तो कोई भी कौन सी बाधा है कोई व्यर्थ विचार करने के बजाय क्या भगवान का नाम स्मरण करना अच्छा नहीं है जब समय मिलेगा तब की बातों में समय बर्बाद करके करने के बजाय नाम स्मरण करें, श्रद्धा से करें। दो यात्री पैदल चल रहे थे उन्हें भूख लगी रास्ते में चलते समय एक अमराई दिखाई दी उन्हें मालिक से पूछा क्या हम आम ले सकते हैं मालिक ने कहा पंद्रह मिनट में जितने आम खा सकते हैं उतने खाओ दोनों में से एक मालिक से सवाल पूछने लगा खेती के लिए लगान कितनी देनी पड़ती है खेती का असली मालिक कौन है और ऐसे ही कई प्रश्न पूछता रहा दूसरा यात्री जल्दी जल्दी आम खाता रहा इतने में पंद्रह मिनट हो गए मालिक ने कहा समय खत्म हुआ अब तुम जाओ एक का पेट भर गया दूसरा भूखा रहा इसका तात्पर्य यही है कि कई प्रश्न पूछने के बजाय श्रद्धा से नाम स्मरण करें नाम का हम नहीं समझ पाते। लेकिन भगवान जानता हैचन तो पर विश्वास रखकर प्रेम से नाम स्मरण करने लगा उसे अन्य विचारों का शंका कुशंकाओं का चस्का नहीं लगा उसने एक तत्व नाम को ही अपनाया इसलिए भगवान नारायण प्रसन्न हुए संत निस्वार्थी होते हैं वे निष्ठा से लगन से बोध करते हैं उस पर हम श्रद्धा रखें और नाम स्मरण करना आरंभ करें और निरंतर उसमें लीन हो जाए नाम स्मरण कितने दिन किया जाए नाम जब तक छोड़ने के इच्छा नहीं होती तब तक लेते रहें नाम स्मरण में लीन होने तक उसे ले यदि उसमें लीन हो जाएंगे तो वह कभी छूटेगा ही नहीं भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है उसमें जो तन्मय हो जाता है वही सच्चा साधक चरित्र भूल गए तो कुछ बिगड़ेगा नहीं लेकिन नाम नहीं भूलना चाहिए क्योंकि नाम स्मरण में सब कुछ है चरित्र भी है ज्ञान उपासना कर्म आदि मार्ग हैं किंतु सब में आसान साधन नाम स्मरण है एक विशाल किला था वह अवैध था चीटी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी ऐसे मजबूत परकोटा था किंतु किले को एक बड़ा दरवाजा था उसे एक बड़ा ताला लगा हुआ था किसी एक व्यक्ति को उसकी चाबी मिली प्रवेश करना सहज हुआ उसी प्रकार नाम स्मरण चाबी है कितना ही जटिल दुर्लभ असाध्य हो, हो। नाम स्मरण से जाता है है नाम स्मरण के लिए न प्रेम और न और श्रद्धा होती है। ऐसी शिकायत की जाती है संत वचनों पर विश्वास रखकर अखंड नाम स्मरण करें उसी से संतोष होगा प्रतिदिन जगने पर नाम स्मरण करने का नियम रखें स्नादि करवा तो ठीक है लेकिन उसके कारण रुकना नहीं चाहिए नारायण नारायण